दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने महज कुछ ही सेकंड में कई बार दरवाजे को पीट डाला था ऐसा लग रहा था कि कोई इमरजेंसी आ पड़ी है विक्रांत बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसने फोन पर स्वाति से कहा अच्छा स्वाति मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अभी कोई गेट पर है कोई मिलने के लिए आया हुआ है और मुझे काम भी है थोड़ा नहीं फोन मत रखना मुझे बात करनी है कौन है गेट पर पक्का कोई लड़की ही होगी अरे मैं मैं तुमसे बात में बात करता हूँ चलो बाय बाय चलो बाय विक्रांत ने फोन रख दिया फोन रखते हुए उसने जाकर तुरंत अनुष्का थी विक्रांत को एक बार के लिए है आखिर ये इतनी रात में मिलने के लिए क्यों आई हुई है सर ये हर्ष को आप समझा लीजिये मुझे परेशान करके रख दिया है कल से ही पीछे पड़ा हुआ है पहले फोन से फोटो खींच रहा था और फिर डिनर के टाइम भी जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था फालतू के डबल मीनिंग जोक्स मारता है और फिर अभी तो मेरे कमरे में जबरन घुस आया था अनुष्का ने एक सांस में ही अपनी सारी कंप्लेंट विक्रांत से कर डाली थी सर आप उसकी कंप्लेंट करके टीम से बाहर कीजिए मैं मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती ओ इसकी माँ का इस साले को मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है विक्रांत ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा इसका कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा करो तुम तुम मेरे कमरे में आ जाओ यहाँ सो जाओ फिर यहाँ आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी सर क्या क्या मतलब अनुष्का ने हैरानी से भरे लहजे में सवाल किया मैं मैं यहाँ कैसे यहाँ कैसे सो सकती हूँ अरे क्यों तुम यहाँ मेरे कमरे में सेफ रहोगी यहाँ सो जाओ यहाँ वो नहीं आएगा विक्रांत ने अनुष्का की तरफ देखकर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा लेकिन सर आपने आपने कुछ किया तो अनुष्का ने घबराते हुए कहा ओह तो कोई बात नहीं मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ उस हर्ष के साथ सोने अच्छा है की तुम मेरे साथ सो जाओ है है ना मेरे साथ सोने पर तुम्हें फुल सिक्योरिटी मिलेगी फिर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा विक्रांत ने फिर फिर से चेहरे और अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा अनुष्का इस वक्त काफी डरी हुई और घबराई हुई नजर आ रही थी उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे जंजाल में आकर फंस गई है यहाँ तो बॉस से लेकर कलीग तक सबके सब ठरकी सब नजर आ रहे थे अनुष्का घबरा बिना कुछ विक्रांत से कहे यहाँ से चली गई दरअसल विक्रांत का मकसद उसके साथ कुछ गलत करने का नहीं था वो चाहता तो अभी के मिनट में जाकर हर्ष को ठीक कर देता और फिर हर्ष की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उसके साथ कुछ गलत करता लेकिन विक्रांत ने अनुष्का की मदद नहीं की क्योंकि वो चाहता था कि अनुष्का खुद ही इस मैटर को सॉल्व करे अगर वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो फिर वो स्पेशल टीम में रहने लायक नहीं है पहले उसे खुद के लिए लड़ना सीखना होगा तभी तो वो दूसरों के लिए लड़ सकेगी और दूसरों को न्याय दिला सकेगी दूसरी बात अभी केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था तो फिर इस वक्त विक्रांत के पास छोटे मोटे मैटर सॉल्व करने का वक्त नहीं था जाहिर है स्पेशल टीम में जितने लोगों को शामिल किया गया था ये लोग भी एक्सपर्ट्स थे ऐसे में कुछ मैटर इन्हें खुद भी सॉल्व करना चाहिए इसी वजह से विक्रांत ने अनुष्का की मदद करने के बजाय खुद ही उसे उकसाने का काम शुरू कर दिया था विक्रांत अभी सोने जा रहा था लेकिन इस तरह के डिस्टर्बेंस होने की वजह से विक्रांत का दिमाग स्थिर नहीं रह गया था उसकी नींद गायब हो चुकी थी और अब वो आराम से सो भी नहीं सकता था तो उसने केस की फाइल ओपन करके इसे डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया था सिर कटी हुई औरतों वाले मर्डर केस में विक्रांत को सब कुछ नया नजर आ रहा था पहले वो जितने केस पर काम कर चुका था उन सब से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था यह केस इस केस में कुल पांच विक्टिम थे और ये सभी अलग, अलग अलग शहरों से थे लेकिन सबको एक ही तरीके से मारा गया था और इन छह विक्टिम्स में से अभी तक सिर्फ यही सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी कि ये सबकी सब औरतें थी और सभी का सिर धड़ से अलग करके मारा गया था वैसे इस तरह के केस जो पहले विक्रांत सॉल्व कर चुका था उसके आधार पर विक्रांत ने अनुमान लगाया था कि जरूर इन सभी विक्टिम्स में आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर रहा होगा और अगर उनके बीच का कनेक्शन पता लग जाए तब फिर समझो कि के यह केस सॉल्व हो चुका है लेकिन एक बात यह भी थी कि इस सिर काटने वाले केस में जिस तरह से मर्डर किया गया था और जैसी आइडेंटिटी विक्टिम की थी उसे देखते हुए यही लग रहा था कि कतिल ने विक्टिम्स को रेंडमली चूज किया है उसने किसी खास मकसद या प्लानिंग के तहत मर्डर नहीं किया था बल्कि उसने की हरकत के मुताबिक लेडीज थी और सभी को सिर काट कर मारा गया था और उसके बाद सबूत हटाने के लिए इन सभी विक्टिम का हाथ भी काटा गया था चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी विक्टिम्स की डेड बॉडी बिना किसी कपड़े के बरामद हुई थी लेकिन किसी के साथ भी रेप करने या टॉर्चर करने की पुष्टि नहीं हुई थी जबकि ज्यादातर ऐसे केसेस में लेडीज के साथ रेप की भी वारदात हो जाती है ऐसे में पुलिस का पूरा अनुमान था कि का दिमागी हालत ठीक नहीं थी निश्चित रूप से वो कोई साइको था मर्डर करने के बाद कातिल ने विक्ट की बॉडी को बिल्कुल क्लीन किया हुआ था उसके शरीर पर खून वगैरह के छीटे भी नजर नहीं आ रहे थे मर्डर सीन पर बॉडी को इस तरह से व्यवस्थित करके रखा गया था जैसे की विक्टिम के अंदर जान थी और वो अभी था, था, था।, था आगे इस मर्डर के पीछे की वजह क्या थी तुम तो वो इतनी निर्दयता से औरतों के गले काट रहा था क्या वो किसी मकसद से इन औरतों को मार रहा था या फिर रैंडमली ही औरतों को पकड़कर उनका गला काट देता था अगर वो रैंडमली मर्डर कर रहा था तो फिर छः औरतों को मारने के बाद वो क्यों गया कहीं कातिल की मौत तो नहीं हो गई या फिर उसका टारगेट पूरा हो गया इस वजह से वो रुक गया विक्रांत केस के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला ये मैसेज उसके टास्क के खत्म होने का नोटिफिकेशन था उसे आज के दिन पहाड़ और आग कोड़बड़ मिला हुआ था पहाड़ का अर्थ काम से था जो कि निश्चित तौर पर विक्रांत ने किया था और आग का अर्थ दोस्ती से था जाहिर स्पेशल टीम में शामिल होने के बाद विक्रांत के कई सारे नए दोस्त भी बने थे जो कि इस कोडवर्ड के टास्क को पूरा कर रहे थे इस टास्क के कंप्लीट होने के साथ ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से अदृश्य बॉम्ब डिस्पोजल डिवाइस मिला हुआ था इस बॉम्ब डिस्पोजल डिवाइस की मदद से विक्रांत किसी भी तरह के बॉम्ब को डिस्पोज कर सकता था उसके लिए अब उसे किसी खास सूट या टूल की जरूरत नहीं थी बस सिंपली वो इस डिवाइस को एक्टिवेट करके आसानी से बम को निष्क्रिय कर सकता था अब तक आधी रात हो चुकी थी अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी ऐसे में विक्रांत को अगले दिन का कोडवर्ड मिलने वाला था तो उसने तुरंत ही अपने नए कोडवर्ड के बारे में सोचा और नया कोडवर्ड उसके माइंड में दिखाई देना शुरू हो गया जाहिर है जब से उसके अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपग्रेड हुआ है तब से उसे नया कोडवर्ड हासिल करने के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती बस उसे अपने कोडवर्ड के बारे में सोचना होता है और ये उसे नजर आ जाता है जैसे विक्रांत ने अगले कोडवट के बारे में सोचा उसके अदृश्य शक्ति के सिस्टम के इंटरफेस में दो शब्द उभर कर सामने आ गए। विक्रांत इन दोनों कोडवट के मिलने की वजह से सख्ते में आ गया उसके अगले दिन का कोडवर्ट था तूफान और पृथ्वी